साथियों नमस्ते दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते अपने हाथ दिखाओ दोनों हाथ दोनों हाथ दिखाओ एक हाथ दूसरा हाथ दूसरा हाथ दोनों हाथ दिखाओ दोनों हाथ दिखाओ हां अब दिखे हाथ चंहीक को च रजा की कि चाहएं किच में शिक्चा में कुछ चरह तिख bundle सकते चाहिं अ पहले호लें 2020已ándrav माहित जुञ долж소� में इस त्रिखक्प कारें रहराई बांध कि ऑर्जा जरे सस्की मतल्यशं ढ्रीशं कि, अब भॉल्यश्थ अनग़। ...phir khau... ...haat dhô... ...dono haat dhô... धोवो दोनों हाथ धोवो धोवो दोनों हाथ दोनों हाथ साथ हाथ नल चलाओ नल चलाकर हाथ धो दोनों हाथ धो नल चलाओ दोनों हाथ धो अच्छी तरह हाथ धो खूब अच्छी तरह हाथ धो दो, दोनों हाथ धो दो, नल चलाकर दोनों हाथ धो दो, छप हाथ हाथ धो छप छप छप छप छपा छप छप छप हाथ धोवो हाथ धोवो दोनों हाथ धोवो छपा छप नल चलाओ हाथ धोवो छपा छप नल चलाओ हाथ धोवो छपा छप नल चलाओ दोनों हाथ दोनों हाथ हाथ धोवो दोनों हाथ दोनों हाथ हाथ धोवो अच्छा अब हाथ धुल गए दोनों हाथ धुल गए अब हाथ पोंछो दोनों हाथ पोंछो हाथ धुल गए अब दोनों हाथ पोंछो हाथ पोंछो तो कर हाथ हाथ पोंछो हाथ पोंछो झटपट हाथ पोंछो हाथ जो कर हाथ पोंछो हाथ पोंछो झटपट पोंछो हाथ पोंछो हाथ झटपट झटपट हाथ पोंछो हाथ पोंछो हाथ झटपट झटपट हाथ हमने हाथ धोय धोय ना हाथ फिर हाथ पोंचे कैसे पोंचे कैसे पोंचे हाथ हाँ हाथ धोकर हाथ पोंचे जट पट पोंचे हाथ धोकर झटपट हाथ पोंछे अब खाना खाओ हाथ पोंछकर खाना खाओ हाथ धो हाथ पोंछो अब खाना खाओ झटपट हाथ पोंछकर खाना खाओ पोंछो हाथ हाथ पोंछकर खाना खाओ पोंछो हाथ खाओ खाना खाना खाओ गप गप गप गप गप गप गप खाना खाना खाओ गप खाना खाओ हाथ पोंछकर हाथ पोंछकर खाना खाओ खाना खाओ गपगप खाना खाओ गपगप हमने खाना खा लिया गपागप गपागप खा लिया खा लिया ना खाना कैसे खाया खाना अब हाथ धो खाना खाकर हाथ धो खाना खा लिया अब हाथ धो दोनों हाथ धो दोनों हाथ धो खाना खाकर दोनों हाथ धो हाथ धोवो दोनों हाथ खाना खाकर धोवो हाथ खाना खाकर धोवो हाथ खाना खाकर हाथ धोवो खाना खाकर हाथ धोवो खाना खाकर धोवो हाथ खाना खाकर धोवो हाथ अब हम एक कहानी सुनाते हैं मुन्ना की कहानी सुनो मुन्ना की कहानी एक था मुन्ना एक मुन्ना था एक मां थी मुन्ना की मां एक मुन्ना था और मां थी मुन्ना बोला मां खाना दो मुझको खाना दो मां खाना दो मुझको खाना दो मां दो खाना दो मां खाना दो हां मुझको खाना दो भूख लगी खाना मुझको खाना दो मां खाना दो हम मुझको खाना दो दो खाना दो ना खाना दो खाना दो, खाना, दो ना खाना मां बोली मां ने कहा मुन्ना पहले हाथ धोवो मुन्ना पहले हाथ धोवो धोवो हाथ दोनों हाथ धोबो हाथ दोनों हाथ पुन्ना राजा धोबो हाथ हाथ धोबो मुन्ना धोबो हाथ दोनों हाथ धोबो हाथ दोनों हाथ मुन्ना ने नल चलाया टप टप टप टप हाथ धोए नल चलाकर हाथ धोए छपा छप छपा छप हाथ मन्ना बोला मां खाना दो मुझको खाना दो मां खाना दो मुझको खाना दो तो खाना दो खाना दो हां मुझको खाना दो लगी खाना दो भूख लगी खाना दो मुझको खाना खाना दो हां मुझको खाना दो दो न खाना लो खाना दो न खाना, खाना। मां फिर बोली क्या बोली मां मां बोली अभी नहीं नहीं अभी नहीं पहले हाथ पोछो हाथ धोकर हाथ पोछो मुन्ना हाथ पोंछो हाथ पोंछो मुन्ना हाथ धोकर हाथ पोंछो मुन्ना ने हाथ पोंछे हाथ धोकर हाथ पोंछे झटपट हाथ पोंछे मुन्ना ने हाथ पोंछे अच्छी तरह हाथ पोंछे मुन्ना ने हाथ पोंछे हाथ धोए धोए हाथ दोनों हाथ दोनों हाथ धोए हाथ पोंछे हाथ धोकर हाथ पोंछे मुन्ना ने कहना माना हाथ धोए नादे कहना माना अब खाएगा खाना हाथ धोकर हाथ पोछे अब खाएगा खाना मां ने खाना दिया मुन्ना को खाना दिया खाना दिया मुन्ना को हां मां ने खाना दिया मुन्ना को खाना दिया Munna ne khána kháya. Gap-gap, gap-gap kháya. Munna ne gap-gap khána kháya. Nal-chala tap-tap, tap-tap, tap-tap. Haath dhoye chap-chap, chap-chap, chapa-chap. Haath poche, dhat Ja't-pat, ja't-pat. Khaana khaya, gupa-gup, gupa-gup, gupa-gup.